करना आरंभ कर दी और यहां मंदोत्री जो है वो विलाप करने लगी और आगे पति की अंतिम क्रिया ने की और भगवान श्री रामचंद्र जी ने बी महाराज जी का राज अभिषेक कर दिया लंका की गद्दी पर अब हनुमंत लाल जी सीता मैया जी के पास दौड़े दौड़े गए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 और सीता जी को लेकर आ रहे हैं उस समय जितने वानर थे वो तरस रहे थे हल्ला मच गया भगदड़ मचने लगी एक दूसरे में चलने लगे किनका दर्शन करने के लिए अपनी माँ का दर्शन करने के लिए उस समय बीभीषण के जो सैनिक थे उनको धक्का देकर फेंक रहे थे ये बात राम जी को ठीक नहीं लगी राम जी बोले यह अन्याय हो रहा मेरी सेना के सन ये राजा राम प्रभु के देखो कैसा नियम है प्रभु का बोले नहीं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 और उस समय प्रभु जो ने जिस जिस मार्ग से पुष्पक विमान जा रहा था उस समय श्री राम जी ने सीता जी को बताया देखो या हमारा रावण के संगयुद्ध हुआ या हमने उनको मारा या हमने जो है वो कुंभकर्ण को मारा या हमने ये लीला करी तो सब पुष्पक विमान से भगवान क्या कर रहे, है? जाते रहे हैं जाते हुए बता रहेंगे अब हम आगे बढ़ते हैं उत्तराखंड के अंदर इस तरह से राम जी कहां कहाँ जा रहे हैं अयोध्या की तरफ बढ़ रहे हैं तो यहां से उत्तराखंड शुरू हो जाता हैगा तो अब हनुमान जी को श्री राम ने कहा कि तुम भरत जी के पास जाओ नंदीग्राम के अंदर और उन्हें सूचना दे दो कि मैं आ गया आऊ ताकि वो अग्नि में ना कूद जाए और मैं अयोध्या के अयोध्या की ओर जाता हूं उस समय साधु रूप के अंदर हनुमान जी आए बड़ी सुंदर महिमा गाती अच्छा हनुमान जी ने महिमा ऐसे गाई कि उस महिमा में ऐसा कह दिया कि राम रावण में युद्ध हुआ और उस युद्ध के अंदर जो है प्रभु ने जो है रावण को मार दिया और भगवान अपने भाई लक्ष्मण और अपनी पत्नी को वहाँ से लेकर आ गए यानी कि विजय भी हासिल करिएगी पत्नी को भी लाए और भाई भी संग है तो इस तरह से सुंदर गीत गाने लगे उस समय भरत जी महाराज जी क्योंकि पहचान सके नहीं थे भरत जी महाराज जी क्योंकि हनुमंत लाल जी अपने वादर रूप में नहीं थे किसके रूप में थे साधु रूप के अंदर थे इसलिए पहचान नहीं सके उस समय भरत जी महाराज जी ने उन्हें अपनी छाती से लगा लिया और कहा कि प्रभु आ गए इस तरह से भरत जी महाराज जी जो में कूदने वाले थे वो नहीं हुए और अब जो है आगे राम राम जी अयोध्या पहुँचे तो अयोध्या में खूब धूम मच तो कब आए थे भगवान श्री राम जी कार्तिक मास की अमावस्या के दिन आए थे भगवान जिस दिन दीपावली थी तो दीपावली कब होती है कार्तिक मास की अमावस्या के दिन अच्छा मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसी दिन जो है लक्ष्मी जी भी प्रकट हुई थी इसी दिन ही और इसी दिन जो है प्रभु रामचंद्र जी भी आए थे तो कार्तिक मास था तो अमावस की तिथि थी तो खूब महाराज वहा जो सजाया गया था अयोध्या को इस तरह से तो एक चरित्र और आता है वो आता है चौदस का जिससे छोटी दिवाली हम जिसको कहते हैं चौदस मतलब काली चौदस जिसको कहते हैं छोटी दिवाली तो जिस समय प्रभु जब तैयारी कर रहे थे अयोध्या जाने के लिए उस समय सीता मैया की इस, इस दिन श्रृंगार कर रही थी तो हनुमंत लाल जी जो है वो सीता मैया के पास ही विराजमंत्र है हनुमान जी ने कहते हैं मैया जो भर रही है ये ये क्या है बोले ये सिंदूर है बोले किस लिए भरा जाता है बोले पति की लंबी आयु के लिए तो उस वक्त जो है हनुमंत लाल जी ने कहा अच्छा इससे प्रभु की आयु लंबी होगी तो थोड़ी देर में क्या हुआ कि हनुमंत लाल जी ने पूरे ही शरीर में सिंदूर सिंदूर मल दिया और सिंदूर मल कर जब हनुमंत लाल जी आ गए सीता जी मुस्कुराने लगी बोले सुंदूर तो मल दिया तो बोले बोले आपने तो कहा गया कि इससे पति की लंबी आयु होती है तो हमने भी सिंदूर मल दिया था कि मेरे प्रभु की आयु लंबी हो जाए उस समय सीता मैया बड़ी प्रसन्न हो गई और सीता मैया ने कहा क्या कहा अष्ट सिनौ निधि के दाता अश्वर दीन जान की माता राम रसाये तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा हनुमान आज से राम मेरे नहीं हुए आज से राम तेरे हुए तो हनुमान जी ने कहा माता जी आज ही मेरा जन्म हो गया हम वैष्णव का जन्म कब होता है जब हम दीक्षित होते हैं तभी हमारा जन्म कहा गया हैगा, आज हमारा जन्म हुआ सब इस तरह से जो है हनुमान जी का हम दो जन्म उत्सव मनाते हैंगे एक तो जो हनुमान जयंती आती है चैत्र मास में उसमें और एक कार्तिक मास की जो अमावस्या अपना चौबस आती है उसमें है हम हनुमान जी का क्या मनाते हैं जन्म उत्सव मनाते हैंगे इस तरह से अब राम जी जब आए अयोध्या में खूब राम जी का स्वागत हुआ अब भगवान का राज अभिषेक हुआ राज अभिषेक हुआ तो भगवान श्री रामचंद्र जी जो है वो हासन पर बैठ गए तो जो अपनी शक्ति से कुछ ना कुछ भगवान को उपहार दे रहे थे उस समय भीभीषण जी ने जो दिव्य माला थी जो लेकर आए थे अपने संग हीरो की माला वो राम जी को दे दी अब राम जी ने सीता जी से कहा हमारी किसका माला आप लीजिए सीता जी ने कहा भाई मेरे भी इस माला की कोई अभिश्यकता नहीं है तो राम जी ने कहा जिसे तुम्हारा मन करे उसे दे दो तो मोतियों की माला कैसे दे दी हनुमत लाल जी को दे दी उपहार में हनुमान जी चरणों में ही बैठे थे उस समय हनुमान जी ने क्या, क्या किया कि उस माला को तोड़ा देखते जा रहे उसके मोती फेंकते जा रहे देखते जा रहे फेंकते जा रहे भीभीषण को बुरा लग गया विभीषण ने कहा रहे, हनुमान तुमने मेरी इतनी दिव्य कीमती माला को ऐसी फेंक दिया क्या कारण है क्यूँ ऐसे फेंक रहे हो <coughs> बोले इसमें राम नहीं है विभीषण ने कहा तुमने कहा इस मोती में राम नहीं है ये तो वो ही बात होगी तुम तो आगे कहोगे कि जिसके मन में राम नहीं वो किसी काम का नहीं तो हनुमान जी ने कहा हाँ जिसके मन में राम नहीं वो किसी काम का नहीं तो विभीषण ने पूछ लिया तेरे मन के अंदर राम है बोले हाँ है उस समय हनुमंत लाल जी ने किया अपनी छाती चीर कर जो है सीता जी का जुगल जोड़ी का दर्शन करवा दिया बोले भक्त भगवान की जय इस तरह से अब आगे चलकर जो है विभीषण को सुग्रीव को इन सबको क्या क्या विदा कर दिया पर हनुमान जी तो प्रभु के चरणों में ही रहते थे एक दिन सप्तऋषि हैं विशेष कश्यप अत्रि ऋषि विश्वामित्र गौतम जमदाग्नि भरद्वाज ये सप्त ऋषिया हैं अच्छा सप्तऋषियों ने आकर राम जी को तो क्या कहा सप्त ऋषियों ने कहा राम तुमले तुमने राम अनुकुमकर राक्षसों को मारा कोई बहुत बड़ा काम नहीं बोले किया बोले हालांकि बोले तुम्हारे भाई लक्ष्मण ने क्योंकि तुम्हारे भाई लक्ष्मण ने जो इंद्रजीत को मारा है उसको ही मारना बहुत दुर्लभ था क्योंकि मेघनाथ को इंद्रजीत को वही मार सकता था जो 14